जमन मुकुर सुदारी कर विमलायक पतचाराम चंद्र की जय पवन तो सुख अनुमान की जय कोई तो सब संतन की जय आ संख्या पैतालीस के बाद पैतालीस फोर्टी फाइव हसे कही करत दंडवत देखा तुरत उठे कभूहर से विशेखा दीन वचन सुन प्रभु मन भावा मुझ विशाल गई हृदय लगावा अनुज सहित मिल झिग बैठारी बोले वचन भगत भैहारी कहा लिंगेश सहित परिवार कुशल कोठार बात तुम्हारा कल मंडली बसह दिन राती सखा धर्म निबह के बाती मई जानू तुम्हारी सब रीति अति नयन पुन न भाव नीति परल बात नरक करदाता दुष्ट संगजन दे विधाता अब पद देखी कुशल रघुराया तुम गीन जानी जन गाया तब ना, लगे कुशल न जीव कहूँ सपन हूँ मन बेसाम जब लग भजति नाम कहूँ शोक धाम सज काम शोक धाम सज का चंद्र की जय सुध हनुमान की जय अव स्मृत करें दिदिश भगवान श्री राम जी के शरण में पहुँच गए और वहाँ विभीषण ने पहले भगवान को दूर से ही देखा उनके सुंदर स्वरूप को और फिर उन्होंने भगवान के निकट जाकर कर उनसे प्रार्थना की विनती की भगवान हमें आप अपनी शरण में लीजिए प्राही प्राही आरत के माने हम जो वो हो आपके शरण में आए हैं आप हमें हमारी रक्षा करिए रक्षा करिए है इस प्रकार से विभीषण रोल करके भगवान की शरण स्वीकार की ये विभीषण की शरणागति का प्रसंग भी रामचरित मानस में एक महत्वपूर्ण स्थान है और जैसे विभीषण भगवान की शरण में जाता है तो ये तो एक प्रकार से पथनिफिकेशन करके और नाटकीय ढंग से उसका वर्णन कर दिया गया अन्यथा विभीषण जीव है और जीव परमात्मा की शरण में अपने हृदय में ही कैसे जाता है उसका वर्णन है तो उसको चाहिए जीव को व्यक्ति को तो वो सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा है उसकी शरण में रहे उसकी शरण में जाए और प्रेम पूर्वक अहंकार छोड़ करके भगवान की शरण में जाए तो फिर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं दूसरी ओर से आत्मा परमात्मा भी उस जीव को स्वीकार कर लेता है मैंने अपने शरण में स्वीकार कर लेता है ले लेता है उसकी रक्षा करता है तो अब इसके बाद अभी तक तो विभीषण का भगवान की शरण में जाना ये उपक्रम का प्रयास था अब भगवान की ओर से दिखाई देता है कि किस प्रकार से विभीषण को अपनी शरण में लेते हैं तो जैसे शरणागति की प्रक्रिया जिस प्रकार की क्रमिक है उसी प्रकार से विभीषण के साथ में दिखा दी जीव को भी साधक लोग जो है वो इसी प्रकार से जीव है हर व्यक्ति परमात्मा के शरण में इसी प्रकार से जाता है यही उसका तरीका है तो कहते हैं हत कही कर दंडवत देखा तो भगवान ने देखा ऐसे कह करके विभीषण इस प्रकार ऐसी बोला त्राई त्राई यार तरण शर्ण सुखद रणवीर ऐसे बोला तो भगवान ने इसको सुना और देखा की विभीषण जो है इस प्रकार ऐसी कह करके दंडवत कर रहा है भगवान के शरण में उनको प्रणाम करता है तब तो तुरंत उठे प्रभु हर से खा तो भगवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत भगवान उठे अब भगवान उठ करके क्या करते हैं विभीषण को शरण में कैसे लेते हैं दीन वचन सुने प्रभु मन भावा एक बात उसका भी उल्लेख कर दिया देखो विभीषण ने दीन वचन कहे मैंने अहंकार छोड़ करके भगवान की शरण में गया बस ये बात तो भगवान को भी अच्छा लगा इस कवि भीषण भी ने अहंकार त्याग करके हमारे शरण स्वीकार कर लिये तो अब यहाँ थोड़ी सी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो ज्ञानमान व्यक्ति हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और वो अपने अहंकार को महत्व देने वाले हैं उनको ये लगता है कि हम क्यों भगवान की शरण में जाएं? पर भगवान ऐसे लगते हैं जैसे कि हमसे कोई भिन्न हो और उसकी शरण में हमें जाना पड़ रहा हो तो वेदांत का साथ साथ अध्ययन करे तो ये इस प्रकार तो की जो भ्रांतियां आती हैं भक्ति मार्ग में भी वो दूर हो जाते हैं अकल में आत्मा और परमात्मा अपने ही स्वरूप है परमात्मा कोई अपने से भिन्न हो रही है तो शरण में जाने के माने ये है कि अपने आप ही अपने निम्न व्यक्तित्व से उठ करके उच्च स्तर का जो व्यक्तित्व है उसमें आकर के समा जाना और स्थित हो जाना ये भी शरण है अब जैसे ये कहते हैं कोई व्यक्ति जो वो शरीर के स्तर पर जीवन जीता है अपने शारीरिक सुखों की चिंता करता है इंद्रियों के सुख की कामना करता है तो इंद्रियों के स्तर पर जीवन जीता है शरीर के स्तर पर जीवन जीता है और परिणाम ये होता है की वो को नाना प्रकार के दुख ले जाते हैं तो सबसे पहले ये उपदेश शिक्षा दी जाती है साधकों को की बुद्धि शरण हम गचामी तुम पहले अपने बुद्धि की शरण में जाओ ये कहो की हे बुद्धि देवी हम तुम्हारी शरण में आ गए है तो बुद्धि बुद्धिदेवी के शरण में आ जाने के माने क्या है कि बुद्धि से काम लो जो बुद्धि कहे वही करो हो बुद्धि की शरण जो बुद्धि ना कहे उसको मत करो अपने मन मान मत करो अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति और की इच्छाओं की पूर्ति करने में अपने मन को मत लगाए रहो अगर ये बात किसी को समझ में आ जाती है कि हाँ बुद्धि की शरण में कैसे जाया जाता है और बुद्धि कोई हमसे भिन्नत हो है कि जिसके शर्ण हम चले गए अरे हमारी बुद्धि जैसे हमारा शरीर जैसे हमारी इंद्रिया जैसे हमारा मन वैसे हमारी बुद्धि अब बुद्धि की शरण में आ गए कि हमारे व्यक्तित्व तो की ऊंचाई पर हम पहुंच गए उच्च स्तर पर हम जीवन जीते हैं बुद्धि जो हमारी निर्णय करती है उस प्रकार से हम जीवन जीते हैं बुद्धि की शरण में आ गए इसी प्रकार से यदि कोई बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मा और परमात्मा की शरण में आ जाता है तो न आत्मा भी कोई दूसरा नहीं आत्मा के मैंने सेल्फ और परमात्मा मैंने सुप्रीम सेल्फ लोअर सेल्फ तो शरीर भी है लोअर सेल्फ से मन और बुद्धि भी है हायर सेल्फ जो आत्मा है परमात्मा है तो हायर सेल्फ पहुंच गए तो किसी दूसरे की शरण में छोड़ चले इसलिए कोई प्राथीनता की बात नहीं ये कहें कि हम अहंकार छोड़ करके दूसरे की सड़क में चले गए ये तो बड़ी खराब बातें सिखाते हैं ऐसे बात नहीं है ये अपने ही आप अपने अंतर में अपने ये हायर लेवल का जो अपना व्यक्तित्व तो है उसकी शरण में जाना है और उसमें स्थित होकर रहना है उसे नीचे न गिरे सड़ाई अपने आत्मभाव में परमात्म भाव में रहे और वो आत्म परमात्मा भाव रहने के माने उसकी प्रेरणा भी बुद्धि को प्राप्त हो है जब अपने अंदर बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म है शरीर स्थूल है मन उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है और मन सूक्ष्म बुद्धि है जो स्थूल और पहर्मुखी व्यक्ति तो के लोग हैं उन लोगों को तो अपना शरीर ही दिखाई देता है उसी की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं अपने भीतर मन बुद्धि को भी नहीं देख पाते लेकिन जो थोड़े और सूक्ष्म बुद्धि जिनकी की है थोड़ा अंतर्मुखी है वे जानते हैं कि ये हमारा मन है ये हमारी बुद्धि है और बुद्धि भी हमको 24 घंटे दिन रात मार्गदर्शन देती रहती है और हम उसको सुने न सुने उपेक्षा तो करते लेकिन बुद्धि बोलती तो रहती है अब बुद्धि बोलती रहती है उसकी तरफ ध्यान देने का अभ्यास करते करते व्यक्ति को पता लगने लगता है कि बुद्धि ऐसे बोल रही है और हमें स्थानांतरण करना चाहिए तो जहां ये बात आ गई व्यक्ति को तो ये भी एक अभ्यास जानना पड़ता जीवन कि कोई भी छोटा बड़ा काम जो बुद्धि कहे उसके विपरीत न करे जो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर जीवन जियेगा उसे आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी बुद्धि में कहते हैं कि परमात्मा कौन बोलता है कहाँ सामने आता है कहाँ कुछ कहता है अरे वो भी बोलता है बुद्धि को भी अपने भीतर जैसे कॉन्सेंस कहने लगते हैं अंग्रेजी में थोड़ा बहुत उस संकेत कहते हैं इसी प्रकार से बुद्धि को भी मार्गदर्शन देने वाला एक परमात्मा या आत्मा या जो कुछ है वो अपने भीतर विद्यमान है फिर तो उसको भी सोचें जब हमारे मन बुद्धि काफी शांत होते हैं संतुलित होते हैं तब परमात्मा की आवाज सुनाई देती है क्योंकि परमात्मा धीरे बोलता है कुछ तो नहीं हो तो अब जब धीरे से जो बोल रहा हो तो उसकी बात सुनने के लिए सुनने वाले को भी व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है आसपास के वातावरण को भी अपने को शांत रखना पड़ता है अब जैसे चार लोग बैठे हो तो कोई व्यक्ति धूल धीरे से कुछ बोले तो सुनने वाला ध्यान देकर सुनने के लिए और लोगों से कहकर जा चुका हो सुनने दो इसके नाम क्या है जैसे समय जब और लोग बोलेंगे जोर से बोलने वाले बैठे होंगे तो धीरे से बोलने वाले की बात नहीं सुनाई देगी इसी प्रकार से हमारे प्राय हमारे मन बुद्धि ध्यान दें तो हमारा मन कुछ न कुछ हल्ला बुल्ला मचाते रहता है चुपचाप हम बने बैठे हों ऊपर से बोल लगा है कि आदमी चुप बैठा हुआ है लेकिन अपने मन में शोर मच रहा है मन कुछ न कुछ गोली चले जा रहा है गोली चले जा रहा है तो इस प्रकार जब मन और बुद्धि बहुत शोर मचाते रहते हैं अपने भीतर तब आत्मा परमात्मा क्या कहता है उसमें नहीं पड़ता इसलिए पहले अभ्यास साधना करके ही कभी पड़ती है चाहे धर्म के मार्ग पर चलो चाहे निष्काम का नियोग करो चाहे उपासना आदि करो जिससे कि मन और बुद्धि इतने शांत हो कि परमात्मा की आवाज सुनाई देती बस फिर जहां उसकी आवाज सुनाई देने लगी तब तो, तो बुद्धि भी गलत निर्णय नहीं ले सकती बुद्धि भी निर्णय लेती है तो उसमें दोनों बातें होती हैं। एक तो व्यक्ति की वासनाओं का प्रभाव भी होता है परमात्मा आत्मा की चेतना भी होती है तब बुद्धि निर्णय लेती है तो बुद्धि निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है वासनाओं के अधीन निर्णय लेती है लेकिन जहाँ आत्मा परमात्मा की आवाज सुनाई देने लगी अगर बुद्धि को तो परमात्मा तो माया है और उसका जो निर्णय है वो बिल्कुल साफ एकदम से है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं बिल्कुल शुद्ध निर्णय उसका होगा तो उसकी आवाज सुनाई दी, तो बिल्कुल एकदम उससे सही बात सुनाई, तो में सही बात समझ में आ गई तो बुद्धि में सही सही बात आ गई तो बस अपने परमात्मा की शरण में जाने के माने वेदांत की दृष्टि समझकीदारी के साथ में ये है कि बस अपने मन बुद्धि को अपने हृदय में विद्यमान जो अनंत चैतन्य शुद्ध निर्विकार चैतन दत्त परमात्मा है उसकी शरण में जाओ और उसकी आवाज को समझ और जहाँ उसके क्षण में जाते हैं तो परमात्मा भी स्वीकार कर लेता स्वीकार करने के माने परमात्मा भी उसको मार मार्गदर्शन देने लगता है और वो कहता है कि अब बस आगे जो तुमको जीवन में करना है वो जैसा हम बताए वैसे करते जाना तुमको कोई दुख नहीं कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं अब तो हमारे क्षण में आ गए हो शांत रहोगे सुधा में रहोगे ये भगवान का आश्वासन है तो उसी को बात को देखो किस प्रकार से यहाँ है? बोलते हैं यहाँ मानो भगवान सामने खड़े हुए है भीषण भी आ गया उनकी शर्ण में भी हुआ तो भगवान कहते हैं दीन वचन उसने प्रभु मन भावा विभीषण के दीन वार के उसको उसको अच्छा लगा अब यहाँ दीन वचन को सूचित करके ये बात करते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार होता है तब तक, तक आपका परमात्मा कि शरण नहीं जाता बल्कि वो समझता है कि परमात्मा भी हमसे भिन्न को दूसरी वस्तु है भी की नहीं है हम क्यों उसके शरण जाए ये अहंकार लगता है जहाँ अहंकार मिट गया व्यक्ति का तो फिर वो परमात्मा की संगा जा सकता है परमात्मा कोई अपने सभी अपनी शुरू होकर तो बचन सुन प्रभु मन भावा कुछ विशाल गयी हृदय लगावा भगवान ने अपनी विशाल बुझाएं लेकर के विभीषण को उठा लिया और लेकर के अपने हृदय से लगा लिया अभी क्या बात हुई अब अपने आप अपने अंदर में जो बात बता दी अपने आप स्वयं आगे विचार करते जाओ पता चल जायेगा इसके मैंने उस परमात्मा ने अपने मन बुद्धि को स्वीकार कर लिया और अपने हृदय से लगा लिया कि मन मन बुद्धि का सम्बन्ध आत्मा परमात्मा ऐसी हो गया और परमात्मा की शक्ति सामर्थ बुद्धि को प्राप्त होने लगी मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा ज्ञान प्राप्त होने लगा बस यही उसमें परमात्मा ने जीव को स्वीकार कर देना चाहती है बस अनुज सहित मिली झील बैठा रही और फिर उसके बाद भगवान राम के साथ भगवान राम ही मिले और वो लक्ष्मण जी भी विभीषण से मिले जब लक्ष्मण जी ने देखा की भगवान स्वयं विभीषण को देखकर के हृदय लगा रहे हैं तो लक्ष्मण ने भी उसको विभीषण से टेम मिली तो लक्ष्मण जी के नाम तो लेना पड़ा, बड़ा बड़ा इस प्रकार थे ये तो भगवान लक्ष्मण जी तो भगवान के अनुगामी हैं, जो भगवान करते हैं तो उनके साथ रहते साथ रहते हैं जहाँ भगवान ने शिक्षय के साथ अपने रेस लगा लिया तो तो लगा लेते हैं भगवान राम जी प्रणाम करते हैं तो लक्ष्मण जी भी उसको प्रणाम कर लेते हैं ये क्रम चलता है तो इसलिए उनको भी स्वीकार कर लिया विभीषण को भी लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी को अगर रूप मान लो देश के मानव विभीषण में दोनों बातें आ गई परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया और लक्ष्मण जी से मिलकर के मानोवैराग्य भी आ गया जीव के लिए सारी जो है जितनी भी समस्याओं का समाधान वैराग्य और त्याग में है वो वैराग्य हो गया तो समस्त हृदय के दिन सब तो मारे गए और परमात्मा की प्राप्त हो गई तो सर्वशक्तिमान हो गया अभय हो गया मुक्त तो तो हो गया पूर्णता प्राप्त हो गई बस इसलिए से <laughs> लक्ष्मण जी से मिले अनुज सहित मिली भिग बैठहारी बोले बचन तो भगत भयहारी तो प्रकाश भगवान बोले भक्त <laughs> भयहारी अब भक्त के बने जो भगवान की शरण में आ गया है भगवान से प्रेम रखने वाला है तो भगवान भी उससे बोलते हैं कहते हैं अब देखो भगवान की बात सुनाई जाने लगी विभीषण की जैसे मान लो हमारे हृदय में ही भगवान क्या बोल रहे हैं समझ में लगे सुनाई जाने लगे ऐसे भगवान क्या कहते हैं कि तह लंकेश सहित परिवारा भगवान से कहते हैं हे लंकेश ये तुम तो बताओ कि सही परिवार कुशल कितना अपने परिवार सहित अपनी कुशल कहो और संबोधन कहां होता है लंकेश अब लंकेश वैसे तो लोग बात लौकिक रावण के ऊपर जब विचार करते हैं तब कहते देखो भगवान कितने होशियार है जब विभीषण के जब साथ में आया तो रावण यदि अब लंकेश है लेकिन विभीषण को लंकेश कहकर उसको बहुत आसान मिटा देते हैं और उसको उससे सहायता देने के लिए मुंह की बातें करते हैं इस प्रकार से चुप उसको ये कहना चाहिए उसका चाकू ही करते हैं लोग उनकी बातें संकेत बोलते हैं लेकिन ऐसे ही वेदांत की जैसे देखो तो आपको पता लगे क्या इस सदस्य जीव में जो मोह है वो एक शरीर का और मनोबुद्धि का स्वामी है कि जीव इसका स्वामी तो आप देखो कि जीव इसका स्वामी है मोह तो स्वामी नहीं हो सकता लेकिन जीव कभी कभी मोह के अधीन होता जब तक जीव अज्ञान में है तब तो मोह उसके सिर के ऊपर कवा रहता बस यही बात थी विभीषण के साथ में लंका मोहरूपिरावण उसके सिर के ऊपर कवाड़ता यद्यपि शासन शासन होना चाहिए विभीषण का जीव का लेकिन मोह का शासन उसके ऊपर था तो इसलिए भगवान कोई जागरूक नहीं कहते कहते तो तुम तो स्वामी हो, हो। जीव को कहते हैं गीका में एक जगह जीव को भी कहा ईश्वर जीव जो है अपनी व्यक्तिगत प्रकृति का स्वामी है शरीर का प्राण का मन का बुद्धि का वार्थनाओं का इनका सबका स्वामी जीव ही है लेकिन जीव अथी हो जाता है अपने मुंह के अतन के काम क्रोध के राग देख के तो उसकी परवता है तो उसकी प्रथा होती है में तो फिर भगवान कहते हैं की देखो जो तुम अपने परिवार सहे सची कुशल एक लंकेश कहो और कुठाहर बात तुम्हारा तुम्हारा बात तो बड़े कुठाओं में और जीव का बात कुठाओं में है ही है उस बिकारे जीव को इस नातमान शरीर में रहना पड़ता है जिस शरीर में नाना प्रकार के रोग लगे रहते हैं मृत्यु जन उसके साथ में बिकार हैं नाना समस्याए है, शरीर की है उसके बीच में रहना पड़ता है उन इंद्रियों बुद्धि के बीच में रहना पड़ता है काम शांति है दुख है भय चिंता है क्लेश है कामना है काम करो विकार है, है। उनके बीच में जीव को रहना पड़ता है तो जीव का कुठार तो है ही है। क्या बताओ इसलिए कहते तुमको कहते भगवान कहते है की तुमको तुम तो बड़े कुठाओ में रहना पड़ता है ये सबके बीच में कैसे तुम्हारा साथ होता है कैसे चलते हो तुम तो फल मंडली बस नाती अब यहाँ खल और कोई नहीं है ये अपने मानसिक विचार से है यही सब खल हैं उन्हीं के बीच में तुमको रहना पड़ता है तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है खल मंडली बसव निर्वाह सखा धर्म निर्वाह की भांति सखा तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है जीव का धर्म क्या है और जीव का धर्म का निर्वाह होने में बाधा क्या है इसका सबका संकेत मिल जाता है जहाँ जीव जो है इन काम कामप्रोधात विकारों के अधीन हुआ राजदेश के अधीन हुआ और उनको मोह का मोह उसका स्वामी बन गया तो जीव को अपने धर्म का निर्वाह करना मुश्किल पड़ता है लेकिन यही उसको जीव को घसीटते हैं और पाप की ओर ले जाते हैं जब जीव इनके राज से काम क्रोधात तो से बचे उसमें थोड़ा वैराग्य हो अपने आप को थोड़ा समझे ध्यान दे तो फिर वो जीव नीति के मार्ग पर आवे धर्म के मार्ग पर आवे शास्त्र का अध्ययन करे सत्संग करे और फिर सनमार्ग पर चले नहीं तो ये जितने मानसिक विकार हैं व्यक्ति को सनमार्ग पर नहीं चलने देते गलत तो रास्ते पर घसीट ले जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि तुम इन लोगों को कहकर तुम कैसे अपने जो हो उसकी अपनी रक्षा करते हो धर्मिक रक्षा कैसे करते हो कहते हैं मैं जानूं तुम्हारी सब रीति कहते हैं भगवान कहते हैं कि मैं मुझे पता है कि तुम्हारी सब रीति मैं तुम कैसे रहते हो क्या है ये मुझे पता है वैसे तो लोक मुझसे ये कह सकते हैं कि हनुमान जी जब वहाँ से लंका से लौट करके आए थे जब उन्होंने हनुमान जी ने सब जब कथा सुनाई और हनुमान जी की ओर से जामान ने सबकथा भगवान को सुनाई की हनुमान जी ने लंका में जा क्या क्या किया है तो वहाँ विभिषण की रक्षा युवा के पहले विभीषण से मिले तो उन्होंने बताया सीताजी कहा वहां पर गए और जब विभीषण से मिले तब वहाँ जो है विभीषण से क्या बात हुई हाँ तो विभीषण ने वहाँ बताया था हनुमान जी ने पूछा कि भाई लोगों को गए तो तो वहां कह दिया था इन्होंने विभीषण ने जिम दस नीव विचारी ऐसे अंदर थे तो भगवान को पता लग गया कि जीव कैसे रहता है हनुमान जी ने आगे बता दिया उनको भगवान को तो भगवान को मालूम हो गया विभीषण ऐसे रहते हैं जिन दसन अनुमान जीव विचारी तो कहते हैं मैं जाना तुम्हारे सभी रीति तो ये सब बात तुम्हारी हम जान सब जानते है अति न भावे भाव तुमको अनित ठीक नहीं है तुम अधर्म को पसंद नहीं करते हो धर्म ही तुमको पसंद है नीति और धर्म के मार्ग पर तुम चलने वाले हो तो नीच और धर्म का पालन करना व्यक्तित्व तो वो समय कठिन होता है जब इस प्रकार के काम करो हाथ पिता के बीच उसको जीवन जीना पड़ता है अब कोई तो व्यक्ति लोभ के अधीन है लोभ तो किसी व्यक्ति की छोटी पकड़े हुए है और ऐसा व्यक्ति अगर चाहे कि वो लोभ के कारण से पाप ना करे तो बड़ा मुश्किल उसको वो लोभ जबरदस्ती उससे पाप करा देगा चोरी करा देगा दरबार देगा जिक्रवा देखते जीव को करने पड़ते हैं सब तो भगवान कहते हैं जब तुमको नीति और धर्म का पालन अच्छा लगता है और वो तुमको प्रिय है तो ये कैसे कर पाते हो तुम ये तो काम करो धार विकार तो तुमको करने नहीं देंगे तो तुम कैसे कर पाते हो ये सब ये भगवान सोचते हैं तो आप विभीषण भी उसके बाद में कहते हैं उसको उत्तर बताते हैं एक अभी भगवान थोड़ा विभीषण से और बोलते हैं कहते हैं कि बरभल बात नरक करता था के बरभल नरक में बात करना फिर भी अच्छा है लेकिन दुष्ट संग जनदे विधाता विधाता जो है दुष्टों का साथ न दे दुष्ट के माने बाग दुष्ट साथ ही लगा लेंगे लौकिक की वृद्धि होगी तो दुष्ट के मारे संसार में दुष्ट व्यक्ति होते उनके बीच में न रहना पड़े अरे चलो ये भी अर्थ अच्छा लगा लो कार में दुष्टों के बीच में न रहो संतों के बीच में रहो, रहो। धर्मात्मा जिन नीति निपुण व्यक्ति है उन्हीं के साथ में रहो तो सही रास्ता उनकी प्रेरणा से मिलता रहेगा लेकिन दर्खंड तात्पर्य यहाँ पर ये है कि दुष्ट कौन है जिनमें के दोष हो वो दुष्ट हैं और दोष किन में दोष मोह में काम में क्रोध में लोह में यही सब मानसिक विकार है के सारे दोष छिपे हुए हैं तो इनके बीच में रहना पड़ता है ये बड़ा पता तो मुक्ति की कॉन्सेप्ट क्या है मुक्ति के माने क्या है कि मैंने हमको इनके अधीन न रहना पड़े हमको काम क्रोध आदि के अधीन न रहना पड़े हमको इनसे छुटकारा हो जाए और तो स्वतंत्र होकर के हम नीत के मार्ग पर धर्म के मार्ग पर शांतपूर्ण जीवन जी सकें बस यही चाहिए इसलिए दुष्ट यही है जो अपने भीतर बैठे हुए अपने ही मानसिक विकार हैं तो उनको कहते हैं कि इनके लिए इनसे जीव को बचना चाहिए तो ऐसे भगवान जब बोलते हैं तब उसके उत्तर में विभीषण कहते हैं अब पता देखिए कुशला रघुराया विभीषण कहते हैं कि तक जहां तक हम थे जहां तक थे और वहां जैसे रहते थे तैसे रहते, रहते थे लेकिन अब वो सारी समस्या समाप्त हो गई है अब तक हम आपके शरण में आ गए हैं आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं तो जब तुम तीन ज्ञानी जन आया आपने अपना शरण में आपने आपको ले लिया है तो अब तो कोई समस्या नहीं अब न यहाँ कोई काम है न क्रोध है न राग है न द्वेष है न भय है न चिंता है अब उनसे सबसे छुटकारा हो गया अब यहाँ राम हमारा क्या बिगाड़ेगा अब हमें क्या धमकायाट रहा अब हम उसे छुटकारा पा अब हम आपके शरण में आ गए तो बस ये जीव जब तक कि भगवान की शरण में नहीं जाता तभी तक वो राज विषाद के अधीन रहता है और दुखी होता है और तभी उसको अधर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है अनिज करनी पड़ती है उनके बस में रह करके लेकिन जो भगवान की शरण में आ गया उसको इनके सबकी समस्या ये कर नहीं आती छुटकारा हो गया उसका तो भी विभीषण अनुभव अपना बताता है अब कहो तो आपकी शरण में है अब उस जो आप हमको बता रहे हो कैसे उनके बीच में पास है और कैसे क्या रहते हो वो तो वो बीती हुई बातें खत्म हो गई अब कोई समस्या हमारे पास नहीं <coughs> <coughs> तो है तो सिद्धांत यह हुआ कि तब लग न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम डॉक्टर तुलसीदास जी इसका संकेत बीस बीच करते रहते हैं अब तो जीव शब्द तो कहाँ से आ गया तो जीव की बात कहाँ से आ गई तो कहते हैं तब लग कुशल जीव को जीव को तब तक कुशल नहीं है और न सपने में मन विश्राम और सपने में भी उसे विश्राम नहीं मिलता अब देखो न सपने जब होता है तो जीव जो है वो अपनी वार्थनाओं के कारण से सपने में भी भयंकर सपने देखता है जिसमें हानि हो रही है क्लेश हो रहे हैं परेशानियां हो रही हैं तो वो प्रकार जो स्वप्न देखता है वहां भी दुखी होता आ? तो जागृता अवस्था तो अवस्था सपना अवस्था में भी जीव को दुख तो भोगने पड़ते हैं वहाँ छुटकारा नहीं होता तो कहते हैं ये कब जीव के साथ में प्रॉब्लम है हा? कहते हैं जब लगे भजन भजत नाम कहूँ तो शोक धाम तज काम ये जो काम है ये शोक धाम है जब तक इसको छोड़ के भगवान के शरण में नहीं जाते तभी तक ये समस्या है सूत्र ये है कि शोक धाम तज काम ये शोक धाम क्या है मैने जहाँ शोक ही शोक है कामना ऐसी है कि वो कामना नाना प्रकार के शोक का मूल कारण कामना है जब तक कामना रहेगी तो और दूसरे विकार भी, भी आ जाएंगे जहाँ कामना होगी क्रोध भी आ जाएगा लोभ भी आ जाएगा मतमस्तक भी आ जाएंगे छर कपट प्रपंच भी आ जाएंगे ये सब कामने के कारण आते हैं व्यक्ति और जब ये सब विकार आते हैं तो ये मन को अशांत करते हैं दुख देते हैं। मन अशांत हुआ तो दुख का भी अनुभव होता है भय जो है वो क्या है वो भी एक प्रकार का दुख है चिंता क्या है वो भी एक प्रकार का दुख है जातुलता है वो क्या है एक प्रकार का दुख है ये भी सब दुख ही है नाना प्रकार ये सब व्यक्ति अनुभव करता है अपने अंदर अपनी कामना के कारण से तो ये कहते हैं कि जब जीव समस्त कामनाओं को छोड़कर के वस्त होकर क्षण में जाता है तभी उसको विश्राम मिलता है शांति मिलती है अन्यथा परमात्मा की सं में जाए बिना जीव जो वो अपनी ही वासनाओं के बसीभूत होकर के अशांत रहेगा और दुखी होगा तो दुख भोगेगा दारा प्रकार के ये जीव के लिए सिद्धांत हो गया माने अब ये शिक्षा जो है जीव के लिए अब ये शिक्षा तो अलग है कि व्यक्ति को अपने आप को शरीर नहीं समझना चाहिए अपने आप को जीव समझो लेकिन जीव समझ करके भी देखो कि यदि हम अपने इंद्रियों के अधीन हैं, मन के अधीन हैं, शरीर के अधीन हैं, जगत के विषयों की, की कामना करते हैं तो ये जीवन जो है हमारा दुख होगा इसमें नाना प्रकार के संकट समस्याएं आएंगी परेशानियां होंगी और वही जीव अगर आत्मा परमात्मा की तरफ जाए और उसमें जो परमात्मा भाव रहे उसकी शरण में रहे तो उसकी सारी समस्याएं हल बस एक नई सूत्र है संक्षेप में कि कहा हमें शांति विश्राम है और कहा हमारी ये समस्या है, दुख हैं क्लेश हैं कहाँ है ये सब अपने ही इतर भीतर है अपने भीतर ही एडजस्टमेंट करना है जैसे कोई व्यक्ति जो वो हो ट्रांजिस्टर बजावे तो उसमें जब तक ठीक रेडियो स्टेशन है भाई जाए जा जा जा जा जन के आवाज आती है सर। और जहाँ उसकी ट्लीनिंग हो गई तहां उसको ठीक की आवाज तो सुनाई देने लगती तो जो जोश व्यक्तित्व जो वो परमात्मा से ट्यून्ड नहीं है तो उसके कारण से उसके अंदर उल्टी सीधी उसके भीतर अशांति की बातें उत्पन्न होती रहती हैं, और दुख है, हो है। होते रहते हैं भय होते रहते हैं जहाँ परमात्मा जिता तो उसका तादात्म बैठ गया एक आकारता से परमात्मा हो गयी कहा शांति हो गई सीधे सीधे धराता दिखाई देने लगता है ये सिद्धांत की बात है इस प्रकार ऐसी अगला देखिये तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोहमत सर मनमाना जब लगी उर्न बसत रघुनाथा हरे चाप सायक सटिथा था ममता तरुण तमी अरेष्लोक सुख कारी तब लग बसत जीव मन माही जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही अब मैं कुशल भय भारे दे कि राम पद कमल सुमारे तुम कृपाल जा पर अनुला व्यापक विधि भवशूला मैं निश्चरय अधम स्वभा शुभ आचरण की नई काबू या स्वरूप मुनि ध्यान न आवा